डैड आपको हुआ क्या नैना ने ठीक विक्रांत के सामने खड़े होकर अपने डैडी से बात करते हुए कहा हम लोग क्रिमिनल डिपार्टमेंट वाले हैं हम खुद बैटिंग करने वाले और सट्टा खेलने वाले लोगों को पकड़ते हैं और आप आप विक्रांत को ही इस गेम में उतार रहे हैं? आपके दिमाग में चल क्या रहा है अरे छोड़ो वो सब नैना के डैड ने मुस्कुराते हुए कहा यह सब बस एंजॉय के लिए है इतना सीरियस क्यों हो रही हो क्यों विक्रांत पैसे तो है ना खेलने के लिए अगर ना हो तो बताओ दूं पैसे क्या बकवास कर रहे हैं डैड आप नैना ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए अपने डैड से कहा और फिर उसने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा चलो विक्रांत यहां से चलो अरे बेटा मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा अगर विक्रांत का मन नहीं है तो रहने दो कोई बात नहीं वो खुद पैसे नहीं लगाएगा अच्छा जा कहाँ रहे हो आराम से मैच तो एंजॉय करो नैना के डैड ने तुरंत ही नैना को रोकते हुए कहा तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो नैना इस वक्त थोड़ी घबराई हुई और परेशान नजर आ रही थी वो इस वक्त जबरदस्ती विक्रांत को यहाँ से लेकर चली जाना चाहती थी लेकिन चूंकि यहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग खड़े थे और उनके सामने नैना अपने डैड से बहस नहीं करना चाहती थी ऐसे में ना चाहते हुए भी उसे यहाँ पर रुकना पड़ गया वैसे भी पुलिस वालों की सैलरी ही कितनी होती है <laughs> मैं तो भूल ही गया था इतनी सैलरी में तो घर चलाना मुश्किल हो जाता होगा बैठ कहा से लगाओगे नैना के डैड ने आखिर में विक्रांत की बेइज्जती करने का मौका ढूंढ भी लिया खैर छोड़ो ये सब चलो मैच एंजॉय करते हैं। अभी तक तो विक्रांत अपने किए पर काफी शर्मिंदा हो रहा था उसने हॉटपॉट चिकन रेस्टोरेंट में उसके साथ जो भी किया था उसके लिए विक्रांत को काफी पछतावा हो रहा था लेकिन अब जबकि नैना के डैड बार बार उसकी बेजती करने में लगे हुए थे तब ऐसी में विक्रांत भी अब मन ही मन उसको सबक सिखाने की प्लानिंग करने लग गया था खास तौर पर ग्ररेवाल साहब पैसे का जो घमंड दिखा रहे थे विक्रांत उस घमंड को खत्म कर देना चाहता था भले ही मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता लेकिन यहाँ पर बैट खेलने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे है। ने दिया। मुझे लगता है कि आप बैट के लिए बहुत कम रकम लगा रहे है इतने में क्या मजा आएगा अगर खेलना है तो थोड़ा और जिगर दिखाइए थोड़ा और पैसा लगाइए क्या विक्रांत की बात सुनकर नैना बिल्कुल अबाक रहेगी क्या कर रहे हो तुम दिमाग तो सही है तुम्हारा या डैड की तरह तुम भी पागल हो गए हो वहीं विक्रांत की बात सुनकर गिरवाल साहब समेत बाकी के गेस्ट भी हैरत में पड़ गए थे गिरवाल साहब ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तो आपकी नजरों में कितने की बाजी लगाई जाए तो गेम में मजा आएगा पहले तो आप लोग रूल क्लियर कर लीजिए। रूल क्लियर होगा तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना विक्रांत ने जवाब दिया हम्म मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ ये सब मजे के लिए हो रहा है कोई प्रोफेशनल बैटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग रणदीप ग्रेवाल ने जवाब दिया और फिर आगे कहा एक का दो करके खेल लेते हैं ठीक रहेगा ना देखिए मैं तो अविनाश पे लगाऊंगा विक्रांत ने जवाब दिया देखिए अभी मैं आगे की गेम की बात नहीं करूंगा अभी जो गेम सामने हो रहा है उसी पे पैसा लगाऊंगा तो अभी मेरा अविनाश पे लगेगा बाद में जब वो चाइना वाला लड़ने के लिए आएगा तब उसकी बात करेंगे तो क्यूँकी अगर अभी से उसके ऊपर लगा दूंगा तो फिर हो सकता है की कोई चीटिंग कर ले मैच फिक्सिंग भी हो सकती है गिरवाल साहब भी शायद बैटिंग के खेल में एक्सपर्ट थे उन्होंने फिर तुरंत ही कहा लेकिन अगर हम गेस्ट को अविनाश और चाइनीज फाइटर में से किसी एक को चुनने का मौका देंगे तो फिर सब लोग चाइनीज वाले को ही ले लेंगे उसी का लास्ट फाइट तक वेट करते रहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है अगर आपको चाइना वाले पे पैसा लगाना है तो फिर ज्यादा पैसे देने होंगे मतलब जितने राउंड वेट करेंगे बैटिंग का बैटिंग का रेट उतना ही बढ़ता जाएगा विक्रांत ने जवाब दिया अब नैना बिल्कुल शांत होकर इन लोगों की बातें सुन रही थी इस वक्त वो काफी गुस्से में नजर आ रही थी गुस्से में आकर उसने वेटर को अपना अपने पास बुलाकर उसकी ट्रे में रखा हुआ शैंपेन का गिलास उठाकर इसे एक झटके में ही गटक लिया तुम कैसे खेलना चाहते हो ग्रेवल साहब ने विक्रांत की तरफ थोड़े संशय से भरी नजरों से देखते हुए कहा मैंने आपको पहले ही बताया है मैंने यहाँ पर कई देशों से फाइटर बुलाये है तो बस हम लोग एंजॉय करने के लिए ये सब करेंगे आपको जैसे मन हो वैसे खेलिए कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विक्रांत को हंसी आ गई लेकिन फिर उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा ठीक है फिर मैं तो चाइना वाले लगाऊंगा और मेरा वालेगा करोड़ रहेगा अब नैना के लिए यह बर्दाश्त से बाहर हो चुका था हड़बड़ाहट में उसके मुंह से भरा ड्रिंक बाहर आ गया इतना बड़ा अमाउंट सुनकर उसने अपना सिर पकड़ लिया जबकि वहां पर मौजूद अन्य अमीर लोग बिल्कुल सन्न होकर खड़े रह गए सबकी जुबान बंद हो गई थी एक करोड़ ठीक रहेगा ना कि और विक्रांत ने नॉर्मली सवाल किया अगर मैं हार गया तो मैं आपको एक करोड़ दूंगा लेकिन अगर आप हार गए तो आपको मुझे एक करोड़ देना होगा ठीक है तुम तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है इतने पैसे नैना से रहा नहीं गया सो उसने का हाथ कोने में खींचते हुए कहा हाँ दिमाग सही है रुको तुम विक्रांत हंसते हुए कहा विक्रांत जी भले ही हम लोग बस एंजॉय के लिए खेल रहे है लेकिन फिर भी एक करोड़ रूपए कोई मजाक नहीं है आप थोड़ा सोच समझ लीजिए गिरेवाल साहब ने सवाल किया और उन्होंने विक्रांत को घूरना शुरू कर दिया हाँ मुझे पता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ विक्रांत ने अभी भी कॉन्फिडेंट होते हुए कहा ओके जब तुम इतना श्योर हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है चलो फिर देखते हैं कौन जीतता है गिरवाल साहब ने वहाँ खड़े एक हाउस कीपर की तरफ देखते हुए कहा हाउस ने फिर तुरंत ही अपने कान में लगे स्पीकर की मदद ऐसी नीचे रिंग के पास खड़े स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया इसके बाद एक रिंग बजने के साथ ही मैच शुरू हो गया अविनाश और एक विदेशी खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए ठीक इसी वक्त नैना ने गुस्से में आकर विक्रांत को पिंच करते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम तुम क्या कर रहे हो? सच में पागल हो गए हो? अरे छोड़ो ना विक्रांत ने आगे रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा अगर इन दोनों में से कोई भी शुरू के राउंड में जीत जाएगा तो फिर मुझे लास्ट राउंड में बैट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी विक्रांत मुझे पता है की तुम बहुत अमीर हो गये हो बहुत पैसा हो गया तुम्हारे पास नैना ने चिंता जाहिर करते हुए कहा लेकिन तुम ऐसे बकवास काम क्यों कर रहे हो पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा डैड का और तुम्हारा दोनों का दिमाग लग रहा है खराब हो गया है मेंटल डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा अरे ठीक है परेशान मत हो तुम विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा आज नहीं तो कल हम एक ही फैमिली है तो फिर चाहे मेरा पैसा हो डेड का रहेगा तो एक ही घर में चाहे मैं तुम्हारे डैड को एक करोड़ दूं या चाहे तुम्हारे डैड मुझे एक करोड़ दें बात एक ही है <laughs> तुम तुम्हें हंसी आ रही है नैना ने कन्फ्यूज होते हुए कहा उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था दरअसल उसे किसी के जीतने हारने की परवाह नहीं थी उसे बस ये लग रहा था कि इस तरह से विक्रांत और उसके डैड के बीच बैट लगने से उनके रिश्ते में कड़वाहट आ जाएगी जिसका असर बाद में नैना के ऊपर भी पड़ सकता है अभी विक्रांत किसी तरह से नैना को सब कुछ समझाते हुए उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था उसी समय ग्रेवाल साहब ने एक हाउस कीपिंग वाले को अपने पास बुलाकर उसके कान में धीरे से कहा, इन दोनों से जाकर कह दो कि कैसे भी वक्त के फाइनल राउंड तक इन्हें खेलना है और विक्रांत के बैट लगने का इंतजार करो फिर जैसे ही विक्रांत पैसे लगा दे अपना काम कर देना किसी भी हालत में विक्रांत को ये बैट जीतने नहीं देना फिर ग्रेवाल साहब ने अपना दांत पीसते हुए कहा कुछ भी हो जाए जीतूंगा तो मैं ही